तो हुआ था न्याया अच्छा। था तो वे परमात्मा के बोधक थे तो तो प्रथमांत पद क्या है परमात्मा को प्राप्त करने वाले के बोधक है वेदता के बोधक है कौन से पद प्रथम कभी एक से क्या किया था क्रांत दृष्टि अतिक्रमण करके जानने वाला था सर्वक है न अतिक्रमण करके जानने वाला अतिक्रमण करके जानने वाला अर्थ किया है कुछ कविता बनाने का गुण आ जाए उतने से पर्याप्त नहीं है है ना हाँ ऐसा बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए ये जैसे और ये हो गया ना अतिक्रमण करके जानने वाला मतलब सर्वज्ञ तो साधना से बहुत कुछ हो जाता है और दूसरा क्या अर्थ है इसका वह अर्थ है ना व्यासादी के समान परमात्म तत्व पर तत्व का अर्थ परमात्म तत्व परमात्मा परमात्मा और उसके गुणों का बोध कराने वाले ग्रंथ का निर्माण करने वाला परमात्मा का बोध कराने वाले और उसके गुणों का बोध कराने वाले ग्रंथ का निर्माण करता ये अर्थ है अभी देखिए ये जो परमात्मा को जानने से व्यक्ति सबको जानने वाला होता है ये तो ग्रेस कहता है ना हाँ और ये जो अच्छे ग्रंथ के जो निर्माण हुए है ना वो साक्षात्कार ही अच्छे ग्रंथ का निर्माण सकता है लिख तो जो साक्षात्कार नहीं वो भी लिख सकता है तो उससे उसके तरह अच्छे नहीं हो सकते हैं जैसे देखिए जो रामायण है ना रामायण में जो वाल्मीकि ने लिखा है तो रामायण में ही ऐसा बताया है कि जो रामायण के पात्र हैं उन्होंने जो बोला जो संवाद किया तो उसको कैसे जाना मासी में समाधि के द्वारा जाना है इतना ही नहीं मतलब भी इतना ही नहीं जो पात्र परस्पर के अभिप्राय को नहीं जान सके जो सूक्ष्म चेष्टाएं थी जो शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा व्यक्त तो नहीं हुए थे उनको भी मानसी ने जानकर के लिखा है ना? संवाद तो वहां उपस्थित लोग सुन सकते हैं उसको भी मारपी ने जाना समाधि से और जो सुख मनोभाव थे जो व्यक्ति नहीं किए गए उनको भी जान लिया वाल्मीकि ने ऐसा जानकर दिया लिखा गया तो जो मार्चियों की रचनाएं होती है चलती है वाल्मीकि है वेद है सबको चलती है तुलसीदास का राम सिक बहुत फैला है हिंदी भाषी क्षेत्रों में शायद हिंदी भाषी राज्यों में सबसे ज्यादा रामचरित मानसि राज्य से मिलता है hmm. वैसे उड़ीसा में भी उसका लिखी में छाप करके करता है। hmm. और करते क्योंकि वो सब भगवान की आदेश से लिखा गया ना भगवान शंकर के आदेश से रामचरित मानस लिखा गया तो इसका प्रचार पूछता है उसका प्रचार तो होना ही है सब प्रेरित होकर के काम होगा दुनिया की पूरी भाषाओं में है हाँ गीता तो से तो कोई भाषा छूटी नहीं है और रामचरितमानस का भी तो गीता तो प्रथम है।, तो है।, तो है आगे देखेंगे तो मनीषी हो गया मनीषी के बाद क्या आया परिभु परभु यहाँ पर देखेंगे परिपो बहुत ही थी परिभु परिता भवदिती? हाँ इसका मतलब है सबोर से होता है सबोर से होता है इसका सात्पर्य बताते हैं परयुक्स है ना परिता भवती थी प्रभु अर्थ बताते हैं विद्यांतर वक है। अन्य विद्याओं वाले सभी का अन्य विद्याओं वाले सभी, सभी का अतिक्रमण करके रहता है ये परिभू हो गया परितो भगवती प्रभु ये विपत्ति बता दिया ना विग्रह बताया और अर्थ है इसका सरल अर्थ क्या है विद्यांतर विद्यांतरव हाँ। अन्य विद्याओं वाले मतलब ब्रह्म विद्या की अपेक्षा जो अन्य विद्याएं हैं ब्रह्म विद्या की अपेक्षा जो आ, तो अन्य सभी विद्या वालों का अन्य सभी जैसे ब्रह्म विद्या है इससे अर्थित तो लौकिक विद्याएं बहुत सी है बहुत सी लौकिक विद्याएं है अन्य सभी विद्या वालों का अति यहाँ विद्यांतर है ना विद्यांतर का अर्थ क्या हुआ अन्य विद्या क्या अर्थ हुआ अन्य विद्वानों का अतिक्रमण करके रहता है ऐसा नहीं यहाँ पर लगाया बल्कि अन्य विद्या वालों का अन्य का संबंध किसके साथ है विद्या वाले अन्य सभी विद्या वालों का अतिक्रमण करके रहता है देखो ऐसा देखना अन्य विद्वानों का तो ऐसा समझेंगे अन्य विद्वानों से अर्था आप वही ले सकते हैं पर जैसे बहुत सारे लोग ब्रह्म विद्या में लगे हैं हाँ इस दृष्टि ऐसी अन्य सभी विद्या वालों का अतिक्रमण करके रहने वाला ये किसका अर्थ हो गया परिभू का और परिभू का दूसरा अर्थ बताते हैं काम क्रोध लोभान दुर्दयान अरातीन मतलब अथवा प्रभु है ना प्रभु का क्या से किया था परी का बहुत पहले अर्थ किया है दूसरा देखेंगे अभिभवक क्या है आपका अभी यहाँ पर परी के अर्थ नहीं है किस अर्थ में है नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। अभिभूत की वह हुआ ही तो अभी जो ही है परी के तो इसका अभिभूत करता है अभिभूत करना समझते हैं मतलब दबा देता है परास्त कर देता है ही हाँ, हाँ, तो अभिभूत क्रिया का कर्म क्या है यहाँ पे दुर्जयान अरातीन दुर्जन शत्रु कौन कर्म है यहाँ पर दुर्जन शत्रु दुर्जन शत्रु कौन है काम क्रोध लोभ आदि दुर्जे समझते हैं जिसको जीतना कठिन हो दुष्कर्ता से दुष्कर्ता से जिसको जीता जा सके कठिनाई से जीता जा सके उस शत्रु को क्या कहते हैं दुर्जे हाँ तो काम क्रोध लोग आदि दुर्जे शत्रुओं को परास्त करता है या दुर्जे शत्रुओं को तबाह करता है हराचीन का शत्रु हाँ मतलब कठिनता से जिसको जीता जाए उसको दुर्जे और जिसको नहीं जीता जा सके वो हाँ ऐसा हो जाएगा हाँ मतलब बाहरी शत्रुओं को तो बहुत आसानी से लोग जीत लेते हैं जो लोग बाहरी शत्रुओं को जीत लिए हैं बड़े बड़े राजा हुए तो वो भी क्या है? अपने आंतरिक शत्रुओं को जीतना सरल है उनको नहीं जीता और आंतरिक शत्रुओं को कौन जीत सका है जो बाहरी से मतलब नहीं रखा है जो ध्यान में लग गया भजन में लग गया उपेक्षा कर दिया संसार की वही अंदर के शत्रुओं को जीत पाया प्रबल शत्रुओं को बाहर दृष्टि रहने से नहीं जीत सको ये बहुत कठिन है इनको जीतना और इनको जीत ले तो समझ लेना कि वो फिर संसार से हो गया उस बाकी नहीं काम करो को जीतता है जीतने वाला भी सकते है ना परास्त करने वाला जीतने वाला अभिभूत करने वाला अब इसमें एक शब्द क्या है परिभूत का स्वयं स्वयंभू कार अन्न निर्पेक्ष सत्ता का अन्य की अपेक्षा न करके सतित वाल, सत्ता वाला अन्य निरपेक्ष सत्ता वाला कैसा वाला अन्य निरपेक्ष सत्ता वाला इसका तात्पर्य क्या है नित्य आत्मस्वरूप दर्शी नित्य स्वरूप को जानने वाला नित्य स्वरूप को तो ये आत्म स्वरूप उसका अपना आत्मस्वरूप उसका अपना अपना अन निरपेक्ष सत्ता वाला सत्ता तो सबकी है पर किसी की साफे सत्ता होती, होती है किसी की कैसी सत्ता होती है निपेक्ष सत्ता होती है तो इसका मतलब है नित्य आत्म स्वरूप को ऐसी स्थिति है उसकी जो नित्य स्वरूप का दर्शन करने वाला है अपनी आत्म, उसकी आत्मा कभी उसको अज्ञात नहीं हो तो परमात्मा का साक्षात्कार जो कर चुका है तो उसको अब कोई बंधन कोई बाधा रहेगी नहीं रहेगी ना तो अन्य का कर दिया है नित्य नित्य का दर्शन करने वाला करते सदा है ना अच्छा या तो ऐसा कर लो लेना को आत्मा का विशेषण बना लो नित्य आत्मस्वरूप नित्य अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करने वाला और इसके बाद सुर्खी में क्या शब्द है आपका यथा तथ्य अर्थान थ्यता अर्थान व्यर्धात् अवयाथा तथ्यता अर्थान व्यर्धा तो क्रिया है और कर्म है आपका अर्थान्त है ना और यथा तथ्यता भी नहीं अर्थान द्वितीय है ना तो यथा तथ्यता भी द्वितीय वो वजनांत है अब यथा तथ्यता इन इस बातों को समझाते हैं अर्थान को देखो क्या लेना है आपको अर्थ याथा तथ्यता है ना अर्थान को समझाते हैं परम पुरुषार्थ कद उपाय सद विरोधी प्रवृत्ति सर्वान पदार्थान से लेना है तो मोक्ष परम पुरुषार्थ परम क्या हुआ मोक्ष और तद उपाय परम पुरुषार्थ का उपाय क्या हुआ आपका भक्ति या ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान कुछ भी कहो है ना परम पुरुषार्थ मतलब मोक्ष और मोक्ष का उपाय और मोक्ष के विरोधी मोक्ष का विरोधी क्या आपका काम क्रोध लोभ आदि काम क्रोध है परम उसका लोभा और उसके विरोधी आदि सभी पदार्थों को कौन कौन पदार्थ है? बोलो मोक्ष मोक्ष का उपाय और उसके हाँ उसके विरोधी सभी पदार्थों को ये शब्द का अर्थ हुआ भी था अर्थान का अब यथातथा करता है यथावत है ना कर क्या करते हैं यथावत विभिच लगा दिया इन सभी पदार्थों को इन सभी पदार्थों का यथावत विवेचन करके यथावत मतलब इन सभी पदार्थों को ठीक से समझकर इन सभी पदार्थों का यथावत विवेचन करके या इन सभी पदार्थों को ठीक से समझकर हृदय में धारण किया हृदय में हृदय से धारण किया जो कहा है ना इसका मतलब हृदय में धारण ठीक अधिकरण जो होता है वो भी साधन होता है ना हेतु होता है इसे लगा कि किया कि हृदय में धारण है अब देखो कब तक किसको धारण किया आ, इन पदार्थों को ठीक से समझकर हृदय में धारण किया मतलब समझने के बाद भूला नहीं।, नहीं समझने के बाद भूला नहीं हृदय में धारण किए रखा अब सुब और शास्वती समाभ्या शाश्वती समाभ्या करते कि अनंत वर्षों तक मतलब सरस्वती का प्यास होता है सदा मतलब बहुत वर्षों तक क्या मतलब हुआ यहाँ पर अर्थ है यावत ब्रह्म प्राप्ति मतलब ब्रह्म प्राप्ति पर्यंत क्या मतलब हुआ ब्रह्म प्राप्ति पर्यंत इन सभी पदार्थों को ठीक से समझकर हृदय में धारण किया मतलब इन सभी पदार्थों को ठीक से समझकर कर ब्रह्म प्राप्ति पर्यंत हृदय में धारण किया कब तक धारण किया क्यों धारण किया तो बताते हैं सर्व प्रत सभी विघ्नों के समय के लिए सभी विघ्नों के समन के लिए, के? के लिए। हृदय हाँ, में धारण किया तो सुनिए बात कि जो व्यक्ति इन सभी विषयों को ठीक ठीक समझता है और मुमुखा उसकी है वैराग्य है मुमुखा बनी हुई है तो उसके अनुसार वो साधन करता रहेगा ठीक है तो कब तक इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा धर्म प्राप्ति पर और ब्रह्म प्राप्ति के पहले यदि इनको सबको भूल गए तो फिर काम बनेगा हाँ तो फिर विघ्न आएंगे बीच में विघ्न आएंगे तो विघ्नों का सामना नहीं कर पाएगा और यदि इनको जानता है तो विघ्न आने पर भी वो समझ जाएगा कि ये अभी विघ्न आया है हम अभी लक्ष्य पर पहुँचे नहीं है हम विघ्न को छोड़ करके आगे बढ़ते रहेंगे नहीं तो बीच में लोग अपने को मान लेते हैं ठीक है बात बीच में ही में ही लोग अपने को मान लेते हैं तो वो एक विघ्न हो जाता है अभी एक बार जो है इसका शब्दार्थ आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रथम वाक्य है ना प्रथम वाक्य में क्रिया क्या, क्या? परेगा और कर्ता क्या है क्या दशा सभी भूतों के अंतरात्मा ब्रह्म का दर्शन करने वाला है ना सभी भूतों के अंतरात्मा ब्रह्म के दर्शन करने वाले ने अब ब्रह्म को बताना है ना दर्शन करने वाले शुक्रम का क्या दशा स्वप्रकाश स्वप्रकाश भी दूसरा से किया था ना पहला उपकाश प्रदान करने वाला दूसरा क्या किया था प्रकाश ने किया स्नायु से रहित अज्ञान आदि दोषो से रहित तथा पूर्ण पाप से रहित परमात्मा को प्राप्त किया या परमात्मा का साक्षात्कार किया परमात्मा का ये दूसरा सिद्धानुवादा और पैलेश के अनुसार क्या था उसको कि ब्रह्म के साथ साक्षात्कार करने वाले को ऐसा परमात्मा प्राप्त करना चाहिए है ना ब्रह्मदर्शी को ऐसा परमात्मा ब्रह्मदर्शी को ऐसा परमात्मा प्राप्त करना चाहिए अथवा ब्रह्मदर्शी ने ऐसे परमात्मा प्राप्त किया लगा लोगे अच्छा फिर देखना दूसरी पंक्ति में क्या था कभी ही कि की जो ब्रह्मदर्शी सर्वज्ञ अथवा अथवासि के समान परमात्म तत्व और उसके गुणों का बोध कराने वाले निर्माण करने वाला और करन वाला अन्य अन्य विद्याओं का अतिक्रमण करके रहने वाला अथवा दूसरा क्या कर सकते हैं क्र, काम क्रोध आदि दुर्जय शत्रुओं को जीतने वाला नित्यात्म स्वरूप का दर्शन करने वाला में नित्यात्म स्वरूप के दर्शन करने वाले में मोक्ष मोक्ष के उपाय और उसकी विरोधी सभी विषयों को ठीक से समझ कर से समझ कर ब्रह्म प्राप्ति पर्यंत उनको हृदय में धारण किया लगा शास्वती समाध्या ऐसा लगा लेना है या अर्थान लेनाथ्यता अर्थान पदार्थों को यथावत विमोचन करके पदार्थों को यथावत समझ करके शास्वती समाप्त प्राप्ति पर्यत ब्रह्म प्राप्ति पर्यंत सभी विधो का समन के लिए विधा हृदय में धारण किया विधात धारण किया है ना हृदय को जोड़ लिया तो अभी एक योजना बताई गयी अभी ये भाष्यकार दूसरी योजना बता रहे हैं अभी जो बताया गया उसके अनुसार प्रथमांत कर किसके बोधक थे बोलो प्राप्त करने वाले ब्रह्मदर्शी के बोधक ब्रह्म, ब्रह्म, प्र, है अब यहाँ पर कुछ विपरीत ढंग से बताना चाहते है यहाँ कहना है अभी की प्रथमांत पद परमात्मा के बोधक है और द्वितीय पद ब्रह्मदर्शी के बोधक है ऐसा भी देखते है यथवा का तथवा प्रथमांतम चाह द्वित जब कहते हैं ना हिंदी में प्रथमांत और को तो एक बारी और बोलते हैं ना संस्कृत में कभी कभी एक चाह लगाते राम लक्ष्मण चा मतलब क्या होगा राम और लक्ष्मण राम चा लक्ष्मण चा कभी कभी दो लगा देते हिंदी में ऐसे करेंगे तो एक ही करना पड़ेगा तो वही है प्रथमांतम चाह द्वितीयाद वो आकर्ष होता है अथवा दूसरी योजना प्रथम द्वितीयांत पर समूह प्रथमांत और द्वितीयांत प्रजातम कर पर समूह एक से अधिक पर है ना अनेक पर इसलिए प्रजातम का प्रथमांत पर समूह क्रम से परमात्म पर अवर आत्म है ना पर आत्म तो यहाँ तो क्या हो जाएगा और परात्मा और अवर आत्मा पर और अवरात्मा पर आत्मा कौन हो गया परमात्मा और अवर आत्मा कौन हो गया पर लग गया यहाँ क्रम से यहाँ पर देखना क्रम है ना तो प्रथमांत पद किसका बोधा हुआ परात्मा का मतलब परमात्मा का द्वितीयांत पद और देखिए इस मंत्र में प्रथमांत और द्वितीयांत पद क्रम से परमात्मा और ब्रह्मदर्शी अच्छा विषय विषय बताता हूँ क्रम से परमात्मा और ब्रह्मदर्शी विषय ब्रह्मदर्शी विषय व्याख्यान करना चाहिए लगाइए प्रथमांत और द्वितीय पद पद समूहों का प्रथमांत और द्वितीय पद समूहों का क्रम से परमात्मा और अवरात्मा विषयक व्याख्यान करना चाहिए विषयक व्याख्यान करना चाहिए या विषय रूप से व्याख्यान करना चाहिए सरल शब्दों में समझेंगे प्रथमांत और पक्ष पक्षों का क्रम से परमा की परमात्मा परमात्म विषयकत्व और ब्रह्मदर्शी विषयकत्व सरल क्या हो सकता है परमात्मा और व्याख्यान करना चाहिएन और पर प्रथमांत पद का क्रम से प्रथमांत पद का परमात्म बोधकत्व व्याख्यान करना चाहिए प्रथमांत पद का तथा द्विती <कणत्तियांथ> पदों का ब्रह्मदर्शी व्याख्यान करना चाहिए पद का ब्रह्मदर्शी के बोधक रूप से व्याख्यान करना चाहिए। का परमात्म बोधक और द्वितीय का व्याख्यान करना, करना चाहिए लगाइए क्रम से परमात्म तथा ब्रह्मदर्शी बोधकत्व व्याख्यान करना चाहिए तो ऐसी स्थिति में प्रथमांत पद किसके बोधक हो जाएंगे या परमात्मा के और द्वितीय किसके बोधक हो जाएंगे तो चलो अभी जैसा भाष्य है वो देखो फिर हम बताएंगे सुक्रम तो तो सुक्रम है ना तो इसका वो किसका अब यहाँ बतातेम कर्द करना सर्वोपाधि परीव परम सभी उपाधियों से रहित बिंदु मुक्त का क्या रहित सभी उपाधियों से रहित परिशुद्ध जीवात्मा का बोधक है सभी उपाधियों से रहित ध्यान देना परिशुद्ध जीवात्मा कौन होता है सभी उपाधियों से रहित जीवात्मा उपाधि देखो ये सब, शरीव, शरीव ये सब क्या है स्कूल शरीर सुख शरीर ये सब क्या है उपाधिया शरीर सुख शरीर क्या है उपाधि है मतलब ये शरीर देव उपाधि है इंद्रिया उपाधि है मन उपाधि है प्राण उपाधि है सब क्या है उपाधिया है ना अब देखना जब प्रलयावस्था आ जाती है तो इस शरीर रहते प्रयास प्रया प्रलयावस्था में स्कूल शरीर सूक्ष्म शरीर नहीं रहते है उसमें कर्म रूप अभी तो कर्द्याद्या क्या हो गई उपाधि हो गई तो जब सभी उपाधियों से नहीं जो आत्मा है सभी उपाधियों से नहीं जो अपना आत्मा है उसे वो क्या है आपका परशुद्ध आत्मा वो कैसा आत्मा है पर शुद्ध आत्मा है तो अब ये ध्यान देना की परशुद्ध आत्मा है ना सभी उपाधियों से रही रहित आत्मतें तो परसुद, अपने आत्म स्वरूप को समझना चाहिए जब पर क्या मतलब है? सभी से रही को समझना चाहिए? हो सकते हैं जब कोई देह इंद्रिय विद्या कर्म उपाधियाँ तभी शोकमोह सुख दुख होते है ना तो प्रशुद्ध स्वरूप में शोक मोह सुख दुख कुछ भी नहीं हो क्या है मतलब वही तो वही एक, एक आत्मा है यदि तो परमात्मा के कारण है, वो विषयोन्मुखी हो गया है उपाधियों के कारण ही क्या है तो उपाधि लगी हुई है तो फिर क्या विषय में प्रवृत्ति हो रही है और कोई भी उपाधि ना हो प्रलय में उपाधि रहती है ना कर्म हो गया यदि कोई भी उपाधि ना रहे तो है है वही तो तो सभी उपाधियों से रहित कौन होगा उपाधि की उपाधि से रहते सभी उपाधियों से रहित प्रशुद्ध आत्मा का बोधक है कौन बोधक है सुक्रम इत्यादि कम करतेम इत्यादि कम पदम क्या होगा सुक्रम इत्यादि पद अच्छा इत्यादि आदि लगाया है ना तो सभी पर सर्वोपाधि से रहित परसुद आत्मा के बोधक है कैसे समझाऊंगा है नब तमो पीचा और उसको भी अब इसको फिर समझने की चेष्टा करो अभी प्रथमांत को किसका बोधक मानना है परमात्मा का तो थोड़ा सा टीका देख लो फिर बताते हैं तम भीकार से उसको भी किसको भी नहीं नहीं पूर्व में जो आया परशुद्ध सर्वोपाधिमुक्त परशुद्ध जीवात्मा को भी है ना ये गर्व होगा क्या सभी उपाधियों से आत्मा को भी परमात्मा ने परमात्मा और देखना श्रुति में परिगात है ना? पहले परिगात का क्या से किया था ऋतुवान नहीं ऋतुमान नहीं उस दिशा इतिहासान प्राप्त या प्राप्त प्राप्तवान यही है ना हाँ ये अर्थ किए थे क्राफ्ट किया है और अभी इसका क्या करते हैं अभी इसका करते हैं प्रेगात का करते हैं परितो तो व्याप स्थित सब ओर से व्याप करके स्थित है सब ओर से व्याप्त करके कौन परेगात क्रिया करता कौन है इस दुदीय पथ में हाँ परमात्मा सबसे परमात्मा लिया सा, है ना परमात्मा सब सबों से व्याप्त करके स्थित है किसको, पदों के द्वारा जिसको कहा को उसको व्याप्त करके स्थित है लगा लो फिर हम करेंगे कवि इत्यादि पदों का सुगम है कवि इत्यादि कम पदम सुगम कवि इत्यादि पद सुगम है याथा तथ्य इत्यादि है यथा इत्यादि अब इसको समझाते हैं याथा तथ्य तो अर्थान शासवती तो अर्थान कर यहाँ पर किया है कार्य पदार्थ पहले अर्थान, लिया था? था सर्वान अर्थान से क्या अभी अर्थांत क्या कर रहे हैं कार्य पदार्थन शारती समाभ्यास करते पहले क्या किया था की कि ब्रह्म प्राप्ति पर्यंत यावत ब्रह्म प्राप्ति अब क्या करते हैं यावत विलयम अवस्था तुम की विलय पर्यंत स्थिर रहने के लिए विलय पर्यंत साश्वती श्रस्वती हम अभ्या की विलय पर स्थिर रहने के लिए और यथा तथ्यता से रचना की विरहात बेरे तथ्यता बेरे रात कर, कर, कर, तो कर रचना की अब इसको लगाइए द्वितीय पक्ष में अब बोलो भाई द्वितीय द्वितीय पक्ष में जब अर्थ कर रहे हैं तो साह का क्या अर्थ होगा परमात्मा की परमात्मा आप सुक्रम का अर्थ से क्या लेना है सर्वोपाधि जी परसुभ जीव जीवात्मा तो शुक्रम को वही प्रकाश कर दो स्वयं प्रकाश कर सकते हैं ना जैसे परमात्मा स्वयं प्रकाश है वैसे ही अपना आपका भी स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश उसे कहते हैं प्रकाश करते हैं यहाँ पर ज्ञान कि अपने जैसे देखना जैसे यहाँ पे दीपक को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है प्रकाश के बिना दीपक को देख सकते और दीपक को देखने के लिए और दीपक की आवश्यकता होती है स्वयं दीपक कैसा है स्वयं तो प्रकाश है गाथ स्वयं प्रकाश है कि दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं किसके प्रकाश से दीपक के प्रकाश से गटाजी को देखने के लिए दीपक आदि के प्रकाश की अपेक्षा होती है और दीपक को देखने के लिए कृषि प्रकाश की अपेक्षा वो कैसा है स्वयं प्रकाश है कैसा दीपक तो यहाँ जो जो दीपक जो दीपक स्वयं प्रकाश है तो यहाँ प्रकाश मतलब बहुत ही प्रकाश है और जब आत्मा स्वयं प्रकाश है आत्मा स्वयं प्रकाश है इसका अर्थ क्या होगा आत्मा स्वयं ज्ञान है आत्मा ज्ञान वहाँ प्रकाश का तो, तो ये प्रकाश नहीं है दीपक और सूर्य के प्रकाश तो ये ध्यान देना आत्मा स्वयं प्रकाश है इसका क्या मतलब है देखिए दीपक को जानने के लिए नहीं घटादी को जान घटादी का प्रकाश ज्ञान के बिना होता है सुनो घटाधी दी, दी वो दीपक भी हो और यदि आप ही वहाँ ना हो कोई व्यक्ति ही ना हो तो बोध होगा तो जैसे घटाधि का बोध ज्ञान के बिना होता है घटाधी हो का बोध ज्ञान नहीं तो बोध होगा जैसे घटाधि का बोध ज्ञान के बिना नहीं होता है तो घटाधी के बोध के लिए क्या चाहिए तो आत्मा के बोध के लिए कुछ और चाहिए क्यों क्योंकि वो स्वयं स्वयं ज्ञान है स्वयं बोध है स्वयं क्या है या प्रकाश का संज्ञान है मतलब आत्मा को जानने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है क्योंकि स्वयं प्रकाश है प्रकाश का संज्ञान स्वयं ज्ञान है वो स्वयं अपने को जानता है स्वयं अपने को जान जानता है 알아. आत्मा हमेशा अपने को प्रकाशित करता रहता है हमेशा अपने को जानता रहता है कभी किसी को अपने बारे में संदेह होता है की मैं हूँ या नहीं हूँ कभी वह इसका क्या मतलब अपने को हम जान रहे हैं दूसरी वस्तु जिसे हमें संदेह हो सकता है ये है या नहीं ये है या नहीं ये है यानी अपने संदेश भी हुआ या क्यों स्वयं प्रकाश अपने को जान रहे हैं अच्छा तो अब देखना तो यहाँ भी क्या करते परमात्मा ने शुक्रम का तो स्वयं प्रकाश यहाँ भी लगेगा तो स्वयं प्रकाश कौन है परशुद्ध तो शुद्ध आत्मस्वरूप यहाँ पर कौन शुद्ध प्रकाश हाँ तो अब देखना अकायम कर शरीर रही तो शुद्ध आत्मस्वरूप तो शरीर रही किया शुद्ध स्वरूप कैसा है शरीर शुद्ध स्वरूप शरीर रहित है शरीर तो जो है, वाले को, कर्म वाले को हुआ है। लगे और वो रहित है और सेनायु रहित है कौन पर शुद्धम अज्ञान आदि दोषो से रहित पर शुद्ध आत्म स्वरूप में कोई अज्ञान नहीं है ध्यान रखना तब वो अज्ञान से रहित है और अपाप की जम का पूर्ण पाप से रहित है कौन अपना पर शुद्ध आत्मा अपना पर शुद्ध आत्मा तो लगाइए अब यहाँ पर कि परमात्मा परमात्मा स्वयं प्रकाश शरीर से रहित जब परमात्मा में लगाया था अकायम को तो शरीर रहित है ना सर्वथा शरीर रहित कर सकते शरीर रहते लगाइए की परमात्मा स्वयं प्रकाश शरीर रहित व्रण रहित शनायु रहित अज्ञान आदि रोषो से रहित तथा पूर्ण पाप से रहित परसुद आत्मस्वरूप कोशु आत्मस्वरूप को परेगात व्याप्त करके रहता है नहीं नहीं व्याप्त करके रहता है अभी प्रेगात करके क्या किया परि तो व्याप्त स्थित क्या था व्यापना व्याप्त करके रहता है कौन व्याप्त करके रहता है किसको व्याप्त करके रहता है परशुद आत स्वरूप को लगा और किसी को व्याप्त करके रहता रहता है लेकिन इस मंत्र में जो है वही समझना है ना आपको है ना इस मंत्र में जो कहा गया है ना परशुद्ध आत्म स्वरूप को व्याप्त कर है। आ, तो जो का है, है? ठीक अपने परशुद्ध आत्म स्वरूप का विचार कीजिए और परशुद्ध आत्म स्वरूप को व्याप्त करके रहने वाला कौन है परमात्मा बस तो यही चिंतन करना है यहाँ पर यही अनुसंधान कहा गया है अच्छा ना नहीं, ना न अन्न पर यही समझना है, है। जब अपने पर, अपने परसुद का भी करना। अपने पर रहता है अपना शम स्वरूप ऐसा है इस पर विचार करना चाहिए अभी दूसरा अभी एक पंक्ति गर्थ हो गया दूसरी पंक्ति में भी जो है ना ये प्रसमान पर किसके बोधक है परमात्मा जी तो फिर कभी का अर्थ होगा सर्वज्ञ तो सर्वज्ञ तो है ही भगवान है ना क्रांतिदर्शि भगवान है ये है क्रांति दृष्टि है ये सर्वज्ञ कर लेनाष जी का क्या अर्थ है कि यहाँ पर निगृहित अंताकरण वाले तो भगवान का अंताकरण हमेशा निगृहित है मतलब प्राकृतिक अंताकरण नहीं है दिव्य सब कुछ होता है ना दिव्य सब कुछ है अच्छा तो अब देखना तो यहाँ पर निगरी अंतरकरण वाले अथवा मन का नियंत्रण करने वाली बुद्धि वाले, वाले। यही था ना मतलब हाँ मतलब क्या था मनीषा का मनी, मन का नियंत्रण करने वाली बुद्धि से युक्त ये मनीषी गर्भ होगा तो ये भी परमात्मा भी घटेगा और परिभु परिभू कार से लगा लेना कि क्या लगा लेंगे कि काम क्रोध आदि दुर्जय शत्रुओं को जीत करके रहने वाले लगा लेगा और इस संभु का क्या करेंगे नित्यात्म स्वरूप दर्शी परमात्मा को भी अपने स्वरूप का ज्ञान होता है नित्यात्म स्वरूप दर्शी और कर सकते वो भी कर सकते हैं क्योंकि भगवान को सदा ज्ञान नहीं लेकिन ब्रह्म विद्या ना ना ना ना। ब्रह्म विद्या का मतलब नहीं है तो नित्यात्म रूप दर्शी कर लो अर्थ नित्यादर्शी कर लो अब देखना नित्यात्मस्वर्शी और स्वयं का अर्थ क्या था हो गया नित्यात्म के दर्शी परमात्मा लग गया कभी मनीषी प्रभु शय्भू परमात्मा शाश्वती समाभ्यास प्रलय पर्यंत सिर रहने के लिए परमात्मा ने प्रलय पर्यंत स्थिर रहने के लिए मतलब कार्य पदार्थों को कार्य कार्य पदार्थ जगत प्रलय पर्यंत स्थिर रहने के लिए अर्थान सभी जगत, जगत को यथा यथात विधात कि यथावत रचना की संपूर्ण जगत की यथावत समूह कवि मनीषी प्रभु सिंह परमात्मा ने शास्वती समाप्त की प्रलय पर्यंत स्थिर रहने के लिए कब तक स्थिर रहने के लिए प्रलय पर्यंत स्थिर रहने के लिए अर्थान की संपूर्ण जगत की संपूर्ण जगत की यथातक्षता कर रचना की तो जगत की रचना किसने की परमात्मा जी कब तक स्थिर रहने के लिए प्रलय पर्यंत स्थिर रहने के लिए बात आ तो यहाँ इससे भी क्या है इससे जगत ईश्वर होता है और जगत जब रचित हुआ है प्रदय पर स्थिर के लिए तो मिथ्या मिथ्या हुआ हुआ हुआ हुआ ना वस्तु होती है जो न होकर दिखाई दे न होकर ठीक हो कर रजु में सांप होता है वास्तव में होता नहीं है फिर भी प्रतीत होता है तो वो क्या होती मिथ्या तो यदि न हो के भाते तो कैसा होता मिथ्या होता तो रचना की इसका मतलब लगाइए समी पुनःालिक वन पुनः पुनः केवल केवल जादूगर के, के, के समान नहीं नहीं दिखाया प्रकाशित मानकर है जादूगर के समान प्रकाशित नहीं किया या जादूगर के समान नहीं दिखाया शांकर मत में मानते हैं जगत है नहीं जैसे जादूगर जानते हैं इंद्र जालिक, जालिक कर इंद्रजाल करने वाला होता कुछ नहीं है लेकिन वो बहुत सारे दृश्यों को बना करके दिखा देता है लोग उसको सत्य हैं है? बात हाँ वो तो होता कुछ नहीं है वो सब तो उसके पास ऐसे कुछ विद्या होती है कुछ ऐसी अवसर होती है लोग से वो ऐसा दिखा देता है तो कहते हैं कि इसी प्रकार से जो है ना है नहीं अब उनको, उनको है कुछ नहीं वही जगत उसी प्रकार से है तो कहते ऐसा नहीं की कहती है याथा तथ्यता यथावत का क्या होते हैं हाँ कि की यथावत जगत की रचना की मतलब सत्य जगत की रचना की कैसा यथावत मतलब सत्य जगत की रचना की है इसका मतलब ना होकर के भाग्य ऐसा नहीं है ये वस्तु ना होकर भाष रहे की है ऐसा तो देखना जादूगर के समान केवल प्रकाशित नहीं किया जादूगर के समान केवल नहीं दिखाया मतलब उसकी रचना की है ऐसा है isso é